थ अनुमान परिच्छेद आगे पढ़िए वाक्य समाज कैसे कहेंगे अनुमिते हे कर्णम मिति में धातु है मांग माने आगे प्रत्यय क्या हो जाएगा स्त्रिया तीन उन्हें से एक सूत्र लेता है श्य मास्था मित्ती मित तिक ये दो अवखंड अरे सो अंतकर्मणी ये वो तनि होता है ना दिष्यति तो दिष्यति मास्था तो आगे मास्थाम इत टिकादो किति तादो किति पर में रहने पर इनको इत हो जाएगा तो माँ को हो जाएगा मि मिति कर्ण तो करणम अच्छा खाली करणम कहेंगे तो क्या होगा खाली करण कहेंगे तो कुठार आदि में जाएगा इतना दूर क्यों जाना है तो पहले करण कहने से दंडो कुठार नजदीक वाला वहां तो आगे जाएंगे तो इसलिए फिर मिति लेंगे अभी मितिकरणम कहेंगे तब तो कहाँ जाएगा उपमिति ज्ञान अभी प्रत्यक्ष आदि में जाएगा तो मितिकरण प्रत्यक्ष है उपमान है शब्द है वो समझ जाएगा इसलिए अनुमिति अनुमितीकरण कहना पड़ना अनुमानं लक्ष्यति अनुमिति इति अनुमितो हो व्याप्तिक्ञानम करणम तो अनुमिति का करण जो है वो अनुमान तो कहते हैं अनुमिति में व्याप्ति ज्ञानकरण होगा तो ये नब्बे न्यायिक वाला है प्राचीन न्यायिक वाला अनुमिति का कारणों को किसको कहे थे परामर्श का ये कहते हैं कि व्याप्तिक्ञान करण क्योंकि प्राचीन न्यायिक लोगों का करण का लक्षण है असाधारण कारणम करण तो परामर्श ज्ञान असाधारण हुआ और कारण होने से करण हो गया असाधारण का लक्षण स्मरण है साधारण का साधारण कारण का लक्षण कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यत्व से कौन अवच्छिन्न होगा कार्यता कारणता कारणता कारणता साली कारणताशाली हो गया साधारण कारण कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित साली ये क्या हो जाएगा साधारण कारण और जो असाधारण होगा वहाँ कार्यता का निरूपित कार्यता का अवच्छेद का। कार्यत्व तो बनेगा कार्यत्व कार्यत्वरित तो धर्म बाकी समान रहेगा क्या लक्षण कहेंगे कार्यता निरूपित कारणताशाली ये हो जाएगा असाधारण कारण तो ये प्राचीन न्याय लोग कहेंगे कि असाधारणम कारणम करणम नब्बे लोग कहेंगे कि पराम ये व्यापार अवध असाधारण कारण कर्ण अगर व्यापार अवध तो कहना पड़ेगा तब तो परामर्श को आप कर्ण नहीं कह पाएंगे क्योंकि परामर्श कर्ण होगा तो उसका अग्रिम क्षण में अनुमिति हो जाती है बीच में कोई व्यापार नहीं रहेगा तो इसलिए वो लोग कहते हैं व्याप्ति ज्ञान कर्ण है और परामर्श व्यापार हो जाएगा तो ये जो परामर्श है उसमें व्यापार का लक्षण घटना चाहिए क्या लक्षण है जनकत्व यहाँ तत्पद तो तो से तो किसको लेंगे फिर व्याप्ति ज्ञान जो परामर्श है वो व्याप्ति ज्ञान जन्य है परामर्श का लक्षण है व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान वो व्याप्ति ज्ञान जन्य होगा तो व्याप्ति ज्ञान जन्य हुआ परामर्श और व्याप्ति ज्ञान जन्य जो अनुमिति उसका जनक है परामर्श तो से इसमें व्यापार का लक्षण समन्वय होगा और ही फलम फलम अर्थात कार्य प्राचीन मत में परामर्श करना क्योंकि खाली उनको असाधारण कारण चाहिए उनको व्यापार आवश्यक नहीं है परामर्श के व्यापारण कारण है नवे कां As a... करणम ये था था ये अर्थात जो हुआ गृहित काल व्याप्ति नहीं स्मरण काल व्याप्ति ये करण स्मरण काल पहले धूमा देखा आगे व्याप्ति का स्मरण हुआ आगे परामर्श हुआ तो ये जो स्मरण व्याप्ति तज्जन्य हुआ परामर्श ज्ञान जो महानुष में व्याप्ति ग्रहण हुआ था तजन्य परामर्श नहीं है इसलिए स्मरण ज्ञान को स्मरण व्याप्ति ज्ञान को करण मानेंगे किंतु लोग व्याप्ति ज्ञान को करण मानेंगे अर्थात महान समय वो लोग परामर्श नहीं मानते बीच में ऐसा उनको कोई ज्ञान नहीं होता है परामर्श ज्ञान इसलिए कहते है की वो जो ग्रहण काल में जो व्याप्ति ज्ञान हुआ था वो करण हो जाएगा और व्यापार कौन होगा कहते हैं उसका जो संस्कार ग्रहण काल में जो व्याप्ति ग्रहण हुआ वो ज्ञान नाश होकर के उसका संस्कार बनेगा वही संस्कार ही व्यापार बन जाएगा क्यों कहते हैं कि वो जो ग्रहण काल व्याप्ति ज्ञान जन्य है वो संस्कार जो मानस में व्याप्ति का ग्रहण किया तद जन्य होगा संस्कार और वो संस्कार उद्बुद्ध होकर के आगे अनुमिति करवा देगा इसलिए वो व्यापार हो जाएगा तो ग्रहण काल व्याप्ति इसको करण मानेंगे वैदांति लोग अर्थात तो वो कहते हैं कि ग्रहण काल व्याप्ति को करण मान करके अनुमिति हो जाएगा था आप फिर के बीच में स्मरण लाते हैं और एक लाते हैं परामर्श ये सब लाने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा हमको अनुव्यवसाय तो आता नहीं कि हमको ऐसा है कि व्याप्ति का फिर स्मरण हुआ फिर बन ही व्याप्य धूमवान एयम पर्वत ऐसा है कि परामर्श ज्ञान हुआ ऐसा होता नहीं अनुभव नहीं आता क्योंकि ये तो ज्ञान कोई निर्विकल्प का नहीं है सभी कल्पक का ज्ञान सभी कल्पक का ज्ञान है तो मानस प्रत्यक्ष होकर के अनुव्यवसाय ज्ञान होना चाहिए तो ऐसा नहीं होता है नहीं होता है तो नहीं मानेंगे ऐसा वेदांति लोग कहते हैं अच्छा परामर्श व्याप्ति ज्ञान जन्य उसमें परामर्श में व्यापार लक्षण घटना चाहिए इसको कहते हैं परामर्श व्याप्ति ज्ञान जन्य सति व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकवात तो से तजन्य तो सति तजन्य जनकत्व रूप व्यापारत्म उपपन्न उपपन्नम संभव उप संभव नहीं अर्थात ये घटितम ये हो गया अनुमितकरण अनुमान लक्षण मूल में कहा अनुमिति अनुमितिकरणम अनुमानम और अनुमिति का करण अभी कौन हो गया व्याप्ति ज्ञान इसलिए अनुमानम व्याप्ति ज्ञान एतस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमितिम प्रति असाधारण कारण अनुमिति अनुमितकरण तम उपन्नम क्यूँकी नब्यों का मत में करण का लक्षण हो गया व्यापार अभद असाधारण कारण तो यहाँ व्यापार कौन हो जाएगा परामर्श एक तर तो तो व्याप्ति ज्ञान से सर्वनाम पूर्व परामर्शी होता है तो व्याप्ति ज्ञान परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमिति के प्रति असाधारण कारण होने से कारणतया असाधारण कारण्वात्मित करण उपपन्नम व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का करण हो जाएगा अनुमान ही अनुमान है हम अनुमान किसको कहेंगे ये खोज रहे हैं इसलिए अनुमान किसको कहेंगे कहते कि हैं व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है इस प्रकार अच्छा किरणावली में देखिये प्रत्यक्ष उपजीवकत्व संगतिया अनुमानम निरूपयते प्रत्यक्ष का उपजीवक है अनुमान ये हो गया संगति उपजीव्य उपजीवक भाव उपजीव्य उपजीवक ये हेतु हेतु भावा आगे देते हैं उपजीवकत्व कार्यत्व उप समीप जीवक जो जीता है जीव प्राण धारण है जो जीता है समीप में रहने पर जो जीता है उसको कहेंगे उपजीवक वो हो जाएगा कार्य कार्य को कहा जाएगा उपजीवक और उपजीव्यत्व कारणत्वम उपजीव्य अर्थात जो उपजीवन का योग्य है जिसको आधार करके जिएगा वो हो गया कारण तभी प्रत्यक्ष अनुमान में उपजीव्य कौन होगा प्रत्यक्ष और अनुमान हो गया उपजीव कार्य हो गया तो ये दोनों का बीच में उपजीव्य उपजीव क उसको कहते हैं हेतु हेतु मत भावा हेतु हो गया प्रत्यक्ष और हेतु मत हेतु वाला हो गया अनुमान प्रत्यक्ष कार्य में अनुमान भवती प्रत्यक्ष का कार्य है इसलिए प्रत्यक्ष कार्यत्व संगतिया अनुमान निरूपण प्रत्यक्ष का कार्य यही संगति है अनुमान के साथ प्रत्यक्ष अनुमान का क्या संगति है कि प्रत्यक्ष का कार्य है ये संगति हो गया पर्वतो बीमा उपजीव्य हो गया हेतु कारण हेतु का अर्थ कारण अच्छा ये इसका नाम युधिष्ठिर है ना तो संजय जी अच्छा संजय एक मिनट अब पाठ से जाने का समय थोड़ा हमको मिलेंगे अच्छा पर्वतो बनीमान धूमात सद हेतु स्थल सद हेतु पाठ थोड़ा संशोधन सिद्ध हेतु दे दिया ना वो सद अच्छा ये प्रत्यक्ष पर्वतो बन्नीमान धूमात ये सद हेतु है सद हेतु स्थल हमें पर्वतो इति अनुमिति परामर्शो अनुमति का जनक परामर्श ये हो गया व्यापार तज्जनक व्यापार का जनक हो गया अनुमान ज्ञान आगे पदकृत्य में व्याप्ति का लक्षण कहेंगे अवृत्ति साध्य अभाव वाला में नहीं रहना साध्य अभाव वाला में कौन नहीं रहना चाहिए हेतु नहीं रहना चाहिए तो हेतु हो जाएगा साध्य अभावत अवृत्ति हेतु में क्या आएगा यही हेतु में व्याप्ति तो यही व्याप्ति का लक्षण साध्याभावत अवृत्तित्वादी विषय कम साध्याभावत अवृत्तित्व ये विषय हो गया ये व्याप्ति भी का विषय तदेप तो अनुमानम तथा तो ही साध्यम बनी साध्य अभाव कौन हो जाएगा जलह्रद आदि तद अवृतित्व धुमे जलह्रद आदि वृत्तित्व किस में रहेगा मीना में रहेगा वृत्तित्व रहेगा तभी अवृतित्व कह सकते हैं अगर वृत्तित्व सिद्ध नहीं होगा तो अवृत्तित्व नहीं कह सकते इसलिए तदवृतित्व मीना दो तद अवृत्तित्व धूमे अच्छा काचिद व्याप्ति कहीं कहीं व्याप्ति इस प्रकार दिखाते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्हि इति शब्दे व्यवहारियत ये उसका स्वरूप है ये शब्द उच्चारण करके व्याप्ति को कहते हैं लक्षण अलग है स्वरूप अलग है साच ये व्याप्ति का लक्षण हो गया ये जो साध्याभावत तो अवृतिक्वम ये हो गया सामान्य लक्षण देते है ये किंतु पूर्व पक्षीय व्याप्ति तो है इसमें कैसे तद अवृत्तित्वित्व मीना दो अवृत्तित्व दो में अच्छा तो ये जो व्याप्ति है साध्या भाववत अवृत्तित्व ये पूर्व पक्षीय व्याप्ति उसमें बहुत सारे दोष होता है आगे उसका लक्षण ये संशोधन करेंगे इसलिए सिद्धांत व्याप्ति कहते हैं अच्छा जहां हेतु रहेगा वहां साध्य को रहना पड़ेगा अगर हेतु में व्याप्ति रहेगा तो साध्य रहेगा तो साध्य का अभाव रहेगा क्या नहीं, नहीं।, नहीं। रहेगा वहां अन्य कोई अभाव रह सकते हैं सकते। वो अभाव का प्रतियोगी अन्य कोई हो सकते हैं साध्य किंतु अभाव का प्रतियोगी होगा क्या जहां हेतु रहेगा वहां जितने सारे अभाव रहेंगे वो अभाव का प्रतियोगी साध्य नहीं होगा हो क्योंकि साध्य को होना पड़ेगा रहना पड़ेगा उधर इसलिए साध्य अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा साध्य अगर अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा तो साध्यता अवच्छेद का जो है तो अच्छा एक ही बार कठिन हो जाए साध्य अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा तो साध्य में रहेगा साध्यता और अभाव का जो प्रतियोगी होगा उसमें क्या रहेगा प्रतियोगिता तो अभी साध्य प्रतियोगी नहीं होना चाहिए अर्थात तो साध्य निष्ठ साध्यता प्रतियोगी निष्ठ प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए क्योंकि साध्य प्रतियोगी नहीं होना चाहिए अर्थात तो साध्यता प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए अर्थात साध्यता का जो अवच्छेदक है वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं होना चाहिए तो साध्यता अवच्छेद को जो होगा वो प्रतियोगिता अवच्छेद को नहीं होना चाहिए अर्थात तो, वहाँ साध्य का अभाव नहीं होना चाहिए ये उसका सारवा साध्यता अवच्छेद को प्रतियोगिता अवच्छेद को नहीं होना चाहिए तो प्रतियोगिता का अवच्छेद को नहीं होगा साध्यता अवच्छेद को साध्यता अवच्छेद प्रतियोगिता अवच्छेद को नहीं होगा तो प्रतियोगिता अवच्छेद का नहीं होगा तो प्रतियोगिता का क्या हो जाएगा वह तो क्या होगा पूरा प्रतियोगिता न साध्यता नहीं खाली प्रतियोगिता का अवच्छेद को नहीं होगा तो क्या हो जाएगा ना ना प्रतियोगिता अनवच्छेद हो को होगा कौन साध्यता ना अवच्छेद का तो, तो, तो साध्यता अवच्छेद को प्रतियोगिता अनुच्छेद को होना चाहिए ये सिद्धांति कहेगा ऐसा जो साध्यता अवच्छेद को जो कि प्रतियोगिता का अनवच्छेद होता है ऐसे साध्यता अवच्छेदक से अवच्छिन्न कौन होगा साध्य उस साध्य का समानाधिकरण आना चाहिए हेतु में जिस साध्यता अवच्छेदक प्रतियोगिता अनवच्छेदक हो ऐसा साध्यता अवच्छेदक के द्वारा अवच्छिन्न जो साध्य उसका समानाधिकरण हेतु में आना चाहिए तो ये जो साध्य समानाधिकरण हेतु में आएगा ये व्याप्ति ये साध्य सामानाधिकरण हेतु में व्याप्ति ये साध्य किस प्रकार की है कहते हैं वो साध्य जिसका साध्यता अवच्छेदक प्रतियोगिता अनवच्छेद बने और वो अभाव तो जिस अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेदक बनेगा साध्यता अवच्छेदक प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं बनेगा प्रतियोगिता का अनवच्छेदक बनेगा ये प्रतियोगिता किसी एक अभाव का है तो वो अभाव वहां रहना चाहिए जहां हेतु है वो अभाव रहेगा किंतु उस अभाव का प्रतियोगिता का अवच्छेद का साध्य नहीं बनेगा वो अभाव रहेगा वो अभाव कहाँ रहेगा जहां हेतु है तो हेतु समानाधिकरण अभाव हो जाएगा उस अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद साध्यता अवच्छेद बनेगा नहीं बनेगा तो हेतु समानाधिकरण एक अभाव होगा और उस स्वभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेद को हो जाएगा साध्यता अवच्छेद का ऐसे साध्यता अवच्छेद को अवच्छिन्न होगा जो साध्य उसका सामान अधिकरण्यम ऐसे वो कहेंगे ये पंक्ति है आगे देखेंगे ये सिद्धांत लक्षण ये कहते हैं तो वो ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं उसके बाद मुक्तावली पढ़ते हैं उसके बाद व्याप्ति पंच पढ़ते हैं उसके बाद सिद्धांत लक्ष्मण पढ़ते हैं हम लोग यहाँ जितना महाराषि पार्ट चला है इस बीच पहले महाराषि चलाए होंगे वो महाराषी का अंतिम तो वो लक्षण दिया है तो यह भी देखेंगे। हाँ, अभी कहते हैं कि हाँ, अभी हेतु जहाँ रहेगा वहाँ एक अभावर रहेगा वो अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेद होगा साध्यता अवच्छेद जैसे मान लीजिए कि हमारा हेतु कुछ है मान लीजिए वृक्षत्व तो हमारा हेतु है और हमारा साध्य होता है ना हमारा अभाव होता है कपि संयोग अभाव अभी वृक्षत्व तो हेतु वृक्ष में रहेगा और वहां कपि संयोग अभाव है अभी कहेंगे कि हेतु के साथ समानाधिकरण हुआ जो अभाव जहाँ हेतु रहता है वो अभाव रहता है कॉपी संयोग अभाव रहा ऐसे अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद साध्यता अवच्छेद नहीं होना चाहिए किंतु ये कॉपी संयोग अभाव जहाँ रहा वहाँ कॉपी संयोग भी रहा उसी वृक्ष में मूल में कपी संयोग अभाव है शाखा में कॉपी संयोग है ये आगे विचार देंगे ये सब तो अभी होने से ये जो अभाव अभी आप दिखा रहे हैं कपी संयोग अभाव कह देते हैं अभाव और वृक्षत्व ये समानाधिकरण हो गया आपका हेतु है हे वृक्षत्व वो एक अभाव के साथ समानाधिकरण है किंतु ये अभाव स्वयं ये व्याप्य वृत्ति नहीं है अर्थात जहाँ अभाव है वहीं वो प्रतियोगी भी है वृक्षत्व तो वृक्ष में रहेगा हेतु तो वृक्ष में रहा तो जहाँ हेतु रहा वहां एक अभाव भी रहा और उसका प्रतियोगी भी रह गया कपिश का अभाव भी रहा और कपी स्वयं भी रह गया तो होने से आप अभी कैसे कहेंगे कि हेतु समानाधिकरण अभाव अभी हेतु समान प्रतियोगी भी है ना जहां तो है वहां कपी स्वयं भी आ गया तो ऐसा अभाव को नहीं लेना है हेतु का समानाधिकरण ऐसा अभाव लेना है जो कि प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण नहीं हो रहा है अर्थात जहां प्रतियोगी है वहाँ वो अभाव नहीं है जहाँ अभाव है वहाँ वो प्रतियोगी नहीं है ऐसा अभाव लेना है तो नहीं तो क्या होगा आप हेतु को रखते हैं और एक अभाव कहते हैं अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेद को होना चाहिए साध्यता अवच्छेद होगा किन्तु अभाव के साथ वो प्रतियोगी भी रह गया प्रतियोगिता प्रतियोगी रह गया तो फिर अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेद को कैसे कहेंगे वहां तो विद्यमान है वह इसलिए कहेंगे कि जो अभाव आप दिखाएंगे जहाँ हेतु है एक अभाव रहना चाहिए वो अभाव वहाँ प्रतियोगी के समानाधिकरण नहीं होना चाहिए अतः प्रतियोगी नहीं होना चाहिए अतः शुद्ध अभाव होना चाहिए इस प्रकार के दिखाएंगे तो अर्थात तो हेतु जहाँ रहेगा वहाँ एक अभाव रहना चाहिए वो अभाव शुद्ध अभाव होना चाहिए शुद्ध अभाव अर्थात प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण नहीं होना चाहिए वो जो अभाव हुआ उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक नहीं होना चाहिए अभी दृष्टांत तो देंगे जैसे हम कहते हैं कि धूम हो गया हेतु जहाँ पर्वत में धूम रहेगा वहां एक अभाव होना चाहिए कहेंगे घटा घटाभाव मिलेगा तो ये घटा अभाव हो गया आपका अभाव घटाभाव ऐसा होना चाहिए कि घटाभाव मूल में है घटाभाव ऊपर में नहीं है क्योंकि ऊपर में घटा है इस प्रकार की घटाभाव नहीं लेना है ऐसा घटाभाव लेना है जो कि आपका पूरा पक्ष में है पक्ष का एक अंश में अभाव है दूसरा अंश में नहीं है ऐसा अभाव नहीं लेना है क्योंकि पक्ष का दूसरा अंश में अगर वो पदार्थ हो जाएगा फिर हेतु के साथ समानाधिकरण अभाव भी हुआ हेतु के साथ समान प्रतियोगी भी हो गया ऐसा नहीं लेना है अभी व धूमर रहेगा वहाँ घटा भाव मिलेगा प्रतियोगिता अवच्छेद का क्या होगा घटत तो होगा तो और प्रतियोगिता अनवच्छेद का बंधित्व तो होगा क्योंकि बंधी अभाव है क्या वहाँ तो बंधी इसलिए प्रतियोगी नहीं बनेगा तो बंधित्व तो प्रतियोगिता का अनवच्छेद होगा तो ये ही तो आपका साध्यता अब अच्छेदे तो अभी देखिए हेतु समानाधिकरण जो अभाव है कौन सा अभाव ले रहे हैं घटा घटाभाव ये घटा घटाभाव प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण है क्या वहां घट भी है क्या तो हेतु समानाधिकरण जो अभाव और, और वो अभाव प्रतियोगी असमानाधिकरण अभाव हेतु का समानाधिकरण होना चाहिए और प्रतियोगी के साथ असमान समानाधिकरण होना चाहिए तो प्रतियोगी नहीं रहना चाहिए तो हेतु समानाधिकरण प्रतियोगी असमानधिकरण जो अभाव अभाव हो गया घटाभाव उसका प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म कौन होगा बंधित्व वो आपका साध्यता अवच्छेदक बन्ही तो आपका साध्यता अवच्छेदक ऐसे साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न कौन होगा बन्हीं तधिकरण तो तो किसमें आएगा हेतु में आ जाएगा ये भी व्याप्ति पर्वत को यहाँ अधिकरण लिया गया पर्वत में हेतु रहेगा हेतु का समान अधिकरण घटा भाव होगा और घटाभाव का समान अधिकरण घट नहीं होगा ऐसा जो घटाभाव हुआ उसका प्रतियोगिता अनवच्छेदक जो बनित्व तो हुआ उस बनित्व तो साध्यता अवच्छेद तद अवच्छिन्न जो बनी उसका समानाधिकरण अभी पंक्ति देखिए प्रतियोगी असमानधिकरण प्रतियोगी असमानधिकरण कौन होना चाहिए अभाव अथ प्रतियोगिता असमानधिकरण होगा अथच हेतु समानाधिकरण हेतु के साथ समान होगा कौन अभाव अभी ले रहे थे घटाव घटाभाव यो अभावस कौन सा अभाव हुआ घटाव घटाभाव ये प्रतियोगी असमान अधिकरण है और हेतु का समानाधिकरण है तो हो गया घटाव घटाभाव इसका प्रतियोगिता अनवच्छेद यथ प्रतियोगिता अनुच्छेद कौन होगा बंधित्व ये प्रतियोगिता अनवच्छेद का पटत्व भी हो सकता है हो सकता है किंतु कहते हैं प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यह तो साध्यता अवच्छेदकम इसलिए नहीं ले पाएंगे प्रतियोगिता अनुच्छेदकम प्रतियोगिता अनवच्छेदकम किसको ले रहे हैं यहाँ हमारा दृष्टांत में बंधित्व अभाव कौन सा अभाव लिए घटा अभाव प्रतियोगी असमानधिकरण असमानधिकरण क्यधिकरण भी कहते है प्रतियोगी असमान अथच हेतु समानधिकरण यो अभाव प्रतियोगी असमानधिकरण हेतुकरण अभाव ये तीनों समानाधिकरण है जो अभाव है वो प्रतियोगी असमानधिकरण है जो अभाव है वो हेतु समानाधिकरण है अभाव ये तीनों सब समानाधिकरण अधिकरण है सब बराबर लगा सकते हैं अर्थात प्रतियोगी असमान अधिकरण कौन है अभाव हेतु समानाधिकरण कौन है अभाव इसलिए तीनों समानाधिकरण हुए शब्द तीनों प्रतियोगी असमानधिकरण बराबर हेतु समानाधिकरण बराबर अभाव ये तीनों एक ही है एक ही चीज को कह रहा है अभाव का तो विशेषण थे क्या प्रतियोगी किस है? प्रतियोगी अभाव का प्रतियोगी यो अभाव उसका प्रतियोगी घटा अभाव घटा घटाभाव नहीं होना चाहिए प्रतियोगी असमान अधिकरण होना चाहिए जब पर्वत में घटाभाव आप देख रहे हैं तो वहाँ घट नहीं होना चाहिए न प्रतियोगी का असमान अधिकरण हेतु होना चाहिए वहाँ प्रतियोगी नहीं रहना चाहिए तीन चीज यहाँ एक ही अर्थ को कहते हैं प्रतियोगी असमानधिकरण हेतु समानाधिकरण और अभाव अभाव जहां रहेगा वहां प्रतियोगी का असमान अधिकरण प्रतियोगी नहीं रहना चाहिए रह जाएगा तो प्रतियोगी समानाधिकरण हो जाएगा और हेतु के साथ अभाव क्या होगा समानाधिकरण होगा हेतु वहां रहना चाहिए हेतु समान अधिकरण हो कि प्रतियोगी का असमान अधिकरण हुआ और प्रतियोगिता अनवच्छेद कम प्रतियोगिता अनवच्छेद को कौन बन रहा है अभी बनी तो, या तो साध्यता अवच्छेद कम हो गया आगे हेतु निष्ठ तद अवच्छिन्न तद अवच्छिन्न तद, अवच्छिन, तद पद से साध्यता अवच्छेद का थोड़ा एरो लगा रख सकते हैं तद के नीचे एक छोटा अंडरलाइन कर दीजिए और वहां से एक एरो लेकर के साध्यता अवच्छेदको को जोड़ दीजिए अर्थात तद पद से साध्यता अवच्छेद कर लेना है नहीं तो तद के ऊपर अगर थीटा बीटा अल्फा गामा जो करेंगे साध्यता अवच्छेद के ऊपर वो कर देंगे अर्थात तद पद से साध्यता अवच्छेद का लेना है अभी तद अवचिन्न तद अवच्छिन्न कहने से कौन हो जाएगा साध्य बनी हो जाएगा तद अवचिन्न अर्थात साध्य अवच्छिन्न हेतु साध्य तद अवच्छिन्न साध्य ऐसा आगे दे दिया तद तो अवचिन्न साध्य हो गया तो तद तो तो अवचिन्न साध्य साध्य का सामान पूर्व पहले दे दिया हेतुनिष्ठ तो दे दिया तद तो अव छिन्न तद तो दो से किसको ले रहे हैं साध्यता का, उसे अवच्छिन्न कौन हो जाएगा साध्य उसका सामान वो कहाँ रहेगा हेतु में इसलिए सामान ऊपर ऊपर में एक एरो लेकर के हेतुनिष्ठ में लगा दीजिए हाँ, अर्थात तद तो अवच्छिन्न साध्या समान हेतुनिष्ठ ये हो गया व्याप्ति हे, हाँ हेतुनिष्ठ सामानिकरण्य द अधिकरण्य से एक एरो लेकर के ले हेतुनिष्ठ में लगा दीजिए हेतु में रहेगा वो सामान क्योंकि हेतुनिष्ठ व्याप्ति इसलिए कहते हैं हेतु निष्ठ जो सामान अधिकरण्य है वो ही व्याप्ति है किसका सामान अधिकरण्य साध्य का वो साध्य किससे अवच्छिन्न हुआ साध्यता से अवच्छेद तो ये जो साध्यता अवच्छेद का हुआ वो प्रतियोगिता अवच्छेद का होगा अनवच्छेद का और वो जो प्रतियोगिता अनवच्छेद का वो जो प्रतियोगी मतलब प्रतियोगिता है जिस अभाव का वो अभाव हेतु के साथ समानाधिकरण और प्रतियोगी के साथ असमान अधिकरण ऐसा ये होना चाहिए हेतु निष्ठ तद तो अवच्छिन्न साध्य समानाधिकरण रूपा ये हो गया सिद्धांत तो व्याप्ति तद, तद, तद तो का उन्हें आगे के साथ जाना है अच्छा। हेतु निष्ठ तद तो साध्य समान इसलिए अच्छा तद तो का अर्थ हेतु निष्ठ के साथ पूर्व तो परामर्श नहीं कर यहाँ नहीं होगा हेतु हाँ। निष्ठ तद अवच्छिन्न साध्य सामान अधिकरण हेतु निष्ठ सामानाधिकरण्य हेतु निष्ठ का अन्वय सामानधिकरण्य के साथ कैसे हाँ प्रतियोगी असमानधिकरण हो गया अभाव जो अभाव का दो विशेषण दिया एक हो गया प्रतियोगी असमान अधिकरण और दूसरा हो गया समाना हेतु समानाधिकरण अधिकरण अभाव हेतु समानाधिकरण ये तो स्पष्ट है अभाव प्रतियोगी के साथ नहीं रहना चाहिए अभाव प्रतियोगी के साथ कैसे रह जाएगा कॉपी संयोग वृक्ष शाखायाम कॉपी संयोग अभाव वृक्ष मूल्य वृक्ष वृक्ष तो अधिकरण हो गया एक ही वृक्ष में अभी कपी समयोगी भी रह गया कपी का अभाव भी रह गया तो अभाव प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए कहते हैं तो प्रतियोगी असमान अधिकरण प्रतियोगी का अभाव प्रतियोगी का अभाव ही होना चाहिए वहाँ प्रतियोगी वहाँ विद्यमान नहीं होना चाहिए अच्छा ये हो गया सिद्धांत व्याप्ति क्यों ये तो व्याप्ति का ज्ञान होगा व्याप्ति का ज्ञान अर्थात मानस में आप ग्रहण करेंगे ये तो व्याप्ति का ज्ञान हो रहा है व्यवसाय ज्ञान हो रहा है फिर आगे मेरे को व्याप्ति ज्ञान हुआ ये ज्ञान उसका व्यवसाय होगा ये तो व्याप्ति ज्ञान है तो व्यवसाय ज्ञान है प्रथम ज्ञान है इसका अनुव्यवसाय कहेंगे अच्छा आगे आगे पढ़िए परामर्श जन्यम ज्ञानम ये अनुमति हो गया लक्षण में दो अंश हो गया जहाँ दो अंश हो गया वो एक विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा तो विशिष्ट ज्ञान हो जाने से हम सती सप्तमी लगा देंगे तभी कैसा कहेंगे ज्ञानत्म अर्थात परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व ये भी हो जाएगा सती का सतीसप्तमिया विशिष्टाथकतयाम तो तो जशिष्ट ज्ञानुते लक्षण अत्र ज्ञानत्व उपादाने ज्ञान ज्ञानम अनुमिति कहेंगे तो कहाँ जाएगा प्रतीक्षाद अतिव्या परामर्श परामर्शजन्य सती हैशेषण येदी परामर्शजन्य म उतौ कह जाएगा परामर्श ध्वंस अति व्याप्ति तद वारण ज्ञान तुम अभी ज्ञान के देने से परामर्श ध्वंस में नहीं जाएगा परामर्श जन्य ज्ञान जन्यम ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं है हम ज्ञान के देने से ध्वस में अति व्याप्ति तो नहीं होगा अभी परामर्श जन्यम भी है और ज्ञान भी है परामर्श का जो अनुव्यवसाय परामर्श स्वयं में ज्ञान है उससे जन्य होता है और ज्ञान भी है परामर्श का अनुव्यवसाय अभी उसमें अति व्याप्ति होगी तो इसलिए उसको वारण करने के लिए पदकृति में कहा था हेतु विषय का ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान होता है उसका विषय अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय क्या है व्यवसाय ज्ञान और व्यवसाय ज्ञान का जो विषय होते हैं वो भी अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय हो जाएंगे क्योंकि अगर एक ज्ञान को विषय करता है वो ज्ञान में वो सब विषय उस ज्ञान का जो विषय वो सब उस ज्ञान में भान होते हैं तो उस ज्ञान को जो विषय करेगा वो उस ज्ञान के साथ उस ज्ञान में जो भान हो रहे हैं विषय है वो भी सब दिखेगा मतलब उसको ज्ञान होगा इसलिए अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान भी होगा और व्यवसाय ज्ञान का जो विषय जो कि व्यवसाय ज्ञान में भान हो रहे हैं वो सब भी दिख जाएंगे अभी परामर्श जो हुआ ये व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान उसको कहते हैं बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत उसमें बन्ही व्याप्य कहने से व्याप्ति भी आ रहा है धूमो भी आ रहा है पर्वत भी आ रहा है चार आ रहे हैं बन्ही आया व्याप्ति आया धूमो आया पर्वत आया अभी ये चार आ गए ये हो गया परामर्श ज्ञान का विषय और परामर्श का जो अनुव्यवसाय होगा उसमें और एक अधिक विषय होगा कौन हो जाएगा परामर्श परामर्श जो व्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय परामर्श भी होगा ज्ञान और परामर्श ज्ञान का विषय चार अभी परामर्श और अनुव्यवसाय का पांच विषय आ जाएंगे हमको लक्षण लेना था अनुमिति में अनुमिति का स्वरूप होता है पर्वत वन्नीमान अर्था पर्वत बन्नी ये दोनों आना चाहिए बाकी नहीं आना चाहिए तो अभी हमको जो ज्ञान में अतिव्याप्ति हो रहा है उस ज्ञान में अभी हेतु भी विषय पड़ता है जो परामर्श का अनुव्यवसाय वहाँ हेतु भी विषय हो जाता है हमको लक्षण लेना है अनुमिति में वहा हेतु विषय है अनुमिति में वहां तो पर्वतो वन ही तो इसलिए हम अभी लक्षण में जोड़ देंगे हेतु अविषय कत्व सत्य हेतु अविषय को तो देने से अनुमिति में जाएगा जाएगा क्योंकि अनुमति जो हेतु विषय का है।, नहीं। नहीं है और परामर्श का जो अनुव्यवसाय होता है वो हेतु को विषय करता है तो हम हेतु और विषय को कहने से उसमें जाएगा नहीं है पदकृति में दिया था, ये था। आगे पृष्ठा में देखिए अठासी पृष्ठा में पदकृत्य में द्वितीय पंक्ति में दिया परामर्श प्रत्यक्ष भारणा हेतु कमित अभी बोध्यम परामर्श का प्रत्यक्ष में अति हो जाएगी अच्छा आगे हैं दक्षिण पार्श्व में 89 नाइन किरणावली में एक दो तीन चार पांच छ सात सप्तम पंक्ति में देखिए पक्षता का लक्षण पक्ष किसको कहेंगे मूलकार वहां कहे थे संदिग्ध संदिग्ध साध्यवान पक्ष तो जहाँ साध्य का संदेह है उसको पक्ष कहेंगे तो ये नब्बे न्याय वाला कहेंगे इस प्रकार नहीं है क्योंकि कोई कमरे के अंदर बैठा था और बाहर कपड़ा सुखाया था अभी मेघों का गर्जन श्रवण हुआ तो उसको ये सब कहा परामर्श होता है तो सीधा चला गया वस्त्र उठाने के लिए तो इसलिए आप मतलब अभी आकाश में वर्षा बादल उठाया है अथवा नहीं है इसी प्रकार की अभी उसका संदेह ही नहीं हुआ जैसा ही गर्जन सुना अनुमिति हो गया अनुमिति क्या हो गया कि वर्षा भविष्य इस प्रकार की हो गया तो अभी उसका संदेह कहाँ हुआ तो नहीं होने से संदिग्ध साध्यवान पक्ष तो अभी यहां पक्ष ये आकाश हो नवा इति इस प्रकार की संदेह नहीं हुआ तो आकाशो पक्ष नहीं बनेगा तो अलग लक्षण फिर उसको अलग कर देंगे कि अनुमिति का जो विशेष्य बनेगा आप हेतु को विशेषण बनाते हैं पर्वतों बनीमान बनी हो गया विशेषण और पर्वत हो गया विशेष्य अनुमिति का जो विशेष्य बनेगा उसी को पक्ष कहेंगे ऐसा न्यायिकार कहेंगे तभी तो अनुमिति का विशेष्य अभी अर्थात तो उसमें आपको संदेह नहीं है कि निश्चय भी नहीं है इस प्रकार की तभी अनुमिति आप कर रहे हैं तो कुछ लोग किंतु कहते निश्चय भी है तो भी बैठे बैठे अनुमान करते हैं क्यों कहते और कुछ करना नहीं है क्या करेंगे तो बैठे बैठे अनुमान करेंगे निश्चय होने के बाद भी फिर अनुमान करेंगे तो अगर अनुमान करेंगे अभी तो उसको निश्चय भी है संदेह भी नहीं है और निश्चय भी है हाँ जब संदेह भी नहीं है भी नहीं है हाँ और क्या होगा संदेह हो सकता है नहीं हो सकता है मतलब संदेह नहीं है तो जैसा उसको निश्चय हो गया मतलब ना यहाँ क्या हुआ संदेह उसको नहीं हुआ था नहीं होने पर भी वो अनुमान कर लिया पर्वतों मेघवान ए आकाशो मेघवान वहाँ अनुमिति कर लिया किंतु उसका संदेह नहीं हुआ था वहाँ संदेह नहीं है और अनुमिति करने से पहले निश्चय भी नहीं था तो ऐसा स्थिति में क्या हुआ संदेह भी नहीं था निश्चय भी नहीं था कहते हैं कि कोई आवश्यक नहीं है संदेह भी होना अथवा निश्चय होना ये दोनों ही आवश्यक नहीं है जो विशेष अनुमिति का जो विशेष रहना। कुछ ज्ञानी नहीं है तद विषय का ज्ञान नहीं है खाली इतना ही ज्ञान है कि वो विशेष्य संदेह अर्थात संदेह निश्चय किसका है साध्य का अभी उसका आकाश में मेघ का संदेह भी नहीं है मेघ का निश्चय भी नहीं है आकाश इतना निश्चय है तो कहते हैं वही विशेष्य बन जाएगा साध्य का संदेह साध्य का निश्चय नहीं है अभी कहते साध्य का निश्चय होने पर भी कोई अनुमान करते हैं तो वहाँ पक्ष का लक्षण क्या करेंगे तो दिया। अच्छा पक्षताया लक्षणम क्योंकि हाँ बाचस्पति जी का ये न्याय का टीकाकार है तो वो कहते हैं कि प्रत्यक्षम परिकल्पितम अपि अर्थम अनुमान न बहुत संते तर्क रसिका ऐसे उनका वाक्य है प्रत्यक्षम परिकल्पितम अपि अर्था प्रत्यक्ष से निश्चय हो गया अर्थ फिर भी अनुमान न बहुत क्यों तर्क रसी का उनके मत में फिर क्या हो जाएगा पक्ष का लक्षण कहते हैं सीशा ध्विशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव सीशा ध्वैसा विरह विशिष्ट सिद्धि यहां तक हो गया कि विशिष्ट अभी विशिष्ट का अभाव जैसे हम कहते हैं ना कि उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये प्रतिबंध को होगा उत्तेजक नहीं है और मणि है दाह होगा नहीं होगा ये प्रतिबंधक है प्रतिबंधक का अभाव होने से कार्य होगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं सीशा ध्विशा विरह विशिष्ट सिद्धि ये हो गया विशिष्ट इसको ब्रैकेट कर दे सकते हैं उसका अभाव तो अभी अभाव हो गया ब्रैकेट का बाहर में अभाव हम दोनों के साथ में ले सकते हैं सीशा ध्विशा अर्थात साधोई तुम इच्छा सिद्धि करने का इच्छा तो सिद्धि करने का इच्छा नहीं है और सिद्धि ये दोनों हो, ये हो गया विशिष्ट इसका अभाव होना चाहिए अगर अभाव को हम विशेष्य के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा अच्छा सीशाधा विरह भी है और सिद्धि का अभाव है अभी उसको साधन करने का इच्छा नहीं है सीशाधा का विरह है किंतु सिद्धि का अभाव भी है सिद्ध भी नहीं है तब वो पक्ष बन सकता है सिद्धि नहीं है तो पक्ष होगा था था। उसको सीसा नहीं है नहीं हो पक्ष का लक्षण के साथ सीसा धोई सा का हमको इच्छा होने से वो पक्ष बनेगा हमको इच्छा नहीं होने से पक्ष नहीं बनेगा ऐसा कोई बात नहीं सिद्धि नहीं है तो पक्ष हो जाएगा अनुमान करेंगे तो सिद्धि अभाव है तब अभाव भी है तो भी पक्ष बन जाएगा साधई तुम इच्छा का अभाव सिद्ध करने का इच्छा उसको नहीं है नहीं और सिद्ध भी, सिद्ध भी नहीं है तो पक्ष बनेगा वो चाहता नहीं है किंतु वो पक्ष बनेगा अनुमान वो नहीं करेगा वो चाहता नहीं किन्तु पक्ष बन जाएगा वो पक्ष का लक्षण है कर सकता है अभी इच्छा नहीं है तो मतलब कर सकता है इच्छा नहीं तो कोई कहेगा इसको करो करेगा उसको इच्छा नहीं था और आपने बताया का है। अभी आएगा आगे अभी कहते हैं कि अभी ये सिद्धि अभाव अभाव हम कर दिए। अभी को सिद्धि के साथ लिए अभी अभाव को सीशा दिशा विरोह के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा सीशाधा है और सिद्धि कैसे नहीं है। अभी अभाव किसके साथ चला गया तो सिद्धि के साथ अभाव आएगा नहीं।, नहीं आएगा तो सिद्धि आपको है और सीशा ध्विशा विरोह का अभाव है इसका अर्थ इच्छा है सिद्धि है? है।, है फिर भी इच्छा है तो पक्ष बनेगा तो ये वचस्पति जी कहते हैं ये पक्ष का लक्षण हो गया तो सीशा दिशा विरोह का अभाव अर्थात शीशाधा अगर हो गया तब सिद्धि होने पर भी अनुमान करेगा ठीक है आज तो। ओ शंकर शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत